अष्टोध्याय द्तीय भाग न तदस्ते पृथिव्यादेश पुनः सत्व प्रकृतिजैर्मुक्त यदि श्याण पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो व्याख्या दसवें अध्याय में भगवान ने भक्ति विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था यह भगवान ज्ञान विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं कारण कि विवेकी की, की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं पर भक्ति की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं सदस्य हम अर्जुन वेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है यह बात अज्ञानी की दृष्टि से कही गई है तत्व ज्ञानी की दृष्टि से नहीं तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है जो सतह स्वाभाविक गुणातीत है ब्राह्मण विशाम क्षत्रियप कर्माणे प्रभक्ता प्रभु वैर्गुण हे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं के के प्रकरण में भगवान ने नियत कर्मों के त्याग को अनुचित बताते हुए फल एवं का त्याग करके नियत कर्मों को करने की बात कही और सांख्य योग के प्रकरण में नियत कर्म को कृतित्व कृतित्वाभिमान फलेखा तथा राग द्वेष से रहित होकर करने की बात कही अब भगवान यह बताते हैं कि किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म है और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाए मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है इस प्रकार पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती है इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है कारण कि मनुष्य में जैसी गुणवृत्तियां होती हैं वैसा ही वह कर्म करता है पूर्व चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है गुण कर्म विभाग सह पर यहां भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं स्वभाव प्रभुवैर गुणे हैं इसका सामंजस्य कैसे करेंगे उत्तर पक्ष चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के उत्पन्न होने की बात कही गई है और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात कही गई है तात्पर्य यह हुआ कि चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुणों के अनुसार हुआ है और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए जिनके अनुसार उनके आगे गति होगी समपचम शांतिरमे व्ञानम विज्ञान्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम मन का निग्रह करना इंद्रियों को वश में करना धर्म पालन के लिए कष्ट सहना बाहर भीतर से शुद्ध रहना दूसरों के अपराध को क्षमा करना शरीर मन आदि में सरलता रखना वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है व्याख्या वर्ण परंपरा शुद्ध हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं परंतु वर्ण परंपरा में अशुद्धि वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते इनमें कमी आ जाती है पूर्व श्लोक में स्वभाव व प्रभुवैर कहा इसलिए यहाँ स्वभावज कर्म बताते हैं स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है फिर जन्म के बाद संग मुख्य है संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है शौर्य तेजोधिदाख्यम युद्धे चाप्य पलायन दानमेश्वर भाव छात्र कर्म स्वभाव सूर्वीरता तेज धैर्य प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुर्ता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना दान करना और शासन करने का भाव ये सब के सब क्षत्री के स्वाभाविक कर्म है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शुद्रशा स्वभावजम खेती करना गायों की रक्षा करना और व्यापार करना ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा तो चारों वर्णों की सेवा करना शुद्र का भी स्वाभाविक कर्म है व्याख्या गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है भोजन विवाह आदि लौकिक व्यवहार में तो जाति की प्रधानता है पर परमात्म प्राप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता है जाति या वर्ण की नहीं जैसे सब के सब बालक माँ की गोद में जाने के समान अधिकारी है ऐसे ही भगवान का अंश होने से सबके सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं सबके सब, सब मनुष्य परमात्म तत्व को मुक्ति को तत्व ज्ञान को भगवत प्रेम को भगवत दर्शन को प्राप्त करने में स्वतंत्र समर्थ योग्य और अधिकारी हैं विदुर निषाद गुह कबीर रहदास सदन कसाई आदि अनेक निम्न जाति के मनुष्य भगवान की भक्ति के कारण ही श्रेष्ठ बने जाति वर्ण के कारण नहीं अतः चाहे ब्राह्मण का शरीर हो चाहे शूद्र का शरीर हो लोक व्यवहार में तो उनमें भेद रहेगा पर भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विक्खेद करने पर होती है जिससे संबंध विक्षेद करना हो वह चाहे बढ़िया हो या घटिया उससे क्या मतलब गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म सहज स्वाभाविक होते हैं जैसे ब्राह्मण के लिए श्रम दम आदि क्षत्री के लिए शौर्य तेज आदि वैश्य के लिए खेती गोरक्षा आदि और शुद्ध के लिए सेवा ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिधि लभते नर स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विंदती अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार तू मुझसे सुन भीतर स्थित आत्मा मैं ही हूं अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूत स्थित व्याख्या अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए हैं वे सब भी स्वे स्वे कर्मणी के अंतर्गत लेने चाहिए जैसे मनुष्य अपने को वकील अध्यापक चिकित्सक नौकर आदि मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से भली भांति पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है मनुष्य स्वार्थबुद्धि पक्षपात कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है न कर्म सनुसजते मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे प्रत्येक घड़ी के पुर्जे की तरह अपने जगह ठीक कर्तव्य का पालन करें और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करें तथा अपना अभिमान भी न करें तब अभिरति होगी वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है प्रत्युत भाव की प्रधानता है कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है अतः दैवी अथवा आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती प्रत्युत सब में हो सकती है दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है इसलिए यदि ब्राह्मण में भी अपनी जाति आदि को लेकर अभिमान हो जाए तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा अर्थात उसका पतन हो जाएगा यत प्रवृत्तिर्भूतान तथम स्वकर्मणा तम्यर्च सिद्धि विंदती मानव जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है व्याख्या यह संसार भगवान का प्रथम है। अवतार है आद्यो अवतार पुरुष परश श्रीमद्भागवत अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं पुष्प चढ़ाते हैं चंदन लगाते हैं तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करें वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करें इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें दृष्टि भगवान की तरफ ही हो ब्राह्मण छत्री आदि वर्ण की तरफ नहीं जैसे ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं छत्र के भाव से नहीं पूजन में मुख्य भाव यह रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन और दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है इस प्रकार भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे अर्थात सब कुछ भगवान ही है इसका अनुभव हो जाएगा दसवें अध्याय में भगवान ने कहा था कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा मैं ही हूँ अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित है अतः भगवद भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी यदि किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे अपने लिए कुछ ना करे मात्र कर्म अपने लिए कर्म करना बंधन है संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है से यां स धर्मो विगुण परधर्मा सुनिष्ठिता स्वभावे कर्म करना किल अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए सधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता व्याख्या स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाव है क्रिया नहीं पाप क्रिया से नहीं लगता प्रत्युत भाव से अर्थात स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है सहजम कर्म कौनते न त्यजेत सर्वरंभा दोषेण धुमे हे कुंतीनंदन दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है व्याख्या निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोग भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है इसमें परिश्रम नहीं है इकतालीसवें श्लोक से यहाँ तक स्वकर्म स्वधर्म और सहज कर्म शब्दों का प्रयोग हुआ है इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान स्वकर्म और सहज कर्म को ही स्वधर्म मानते हैं विहित कर्म करने में कुछ न कुछ दोष होता तो है पर कामना सुख बुद्धि भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं तात्पर्य है कि दोष लगना या न लगना कर्ता की नियत पर निर्भर है जैसे डॉक्टर की नियत ठीक हो पैसों का उद्देश्य न होकर सेवा का उद्देश्य से हो तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसे दोष नहीं लगता प्रत्युत निस्वार्थ भाव और रोगी के हित का भाव होने से पुण्य होता है अशक्त बुद्धि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नयेकर्म सिद्धि परमा जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है जिसने शरीर को वस्में कर रखा है जो स्पृहार रहित है वह मनुष्य सांघ योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है व्याख्या अशक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्प्रिय होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है कर्मयोग सिद्ध होने पर साधक सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है सांख्य योग से वह नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त करता है नैष्कर्म सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए कर्म होते हुए भी, भी लिप्तता न हो कर्मों को न करना नैष्कर्म नहीं है प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो साधन है पर भक्ति योग साध्य है अतः कर्मयोग तथा ज्ञान योग से तो नैष्कर्म सिद्धि होती है पर भक्ति योग से परम नैष्कर्म सिद्धि होती है सिद्धि प्राप्त सिद्धि प्राप्त तो यथा ब्रह्म तथा अपनोते निबोध समासे की की है जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे संक्षेप में ही समझो व्याख्या यहाँ सिद्धिम पद का अर्थ है साधन रूप कर्मयोग से होने वाली अंतकरण की पूर्ण शुद्धि जिसकी प्राप्ति के बाद कर्मयोगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में जा सकता है कर्मयोगी के भीतर यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो वह ज्ञान में चला जाएगा और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो वह भक्ति में चला जाएगा यदि किसी एक साधन का आग्रह न हो तो कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी है और साध्य रूप से भी साधन रूप से तो तीनों अलग अलग हैं पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहीं तो साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है और कहीं साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई है भगवान ने पहले स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विंद मानव इन पदों से कर्मयोग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई और यहाँ सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा पदों से कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताते हैं बुद्ध्याशु धताम्य शब्द से दिव्यक्त लघ्वासी युवा ध्यान योगपैराग्यम सामश्रिता अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम पिग्रह विमच निर्म शांत ब्रह्म भूयाय जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्यपूर्वक इंद्रियों का निमन करके शरीर वाणी मन को में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा तो शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है या का साधक जब तक असत पदार्थों के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक परमात्म प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती जब असत पदार्थों के संबंध की मान्यता मिल जाती है तब उसमें परमात्म प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाती है अर्थात उसे नृत्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है सु ब्रह्मभूत प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है व्याख्या ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता मुक्ति की ही सर्वोपरि मुक्ति को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन नहीं करता उसे मुक्त होने पर भी संतोष नहीं होता इसलिए मुक्ति प्राप्त होने के बाद उसे पराभक्ति परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है जो अपनी दृष्टि मान्यता से ब्रह्मरूप बना हुआ है ब्रह्म हुआ नहीं है उसे यहाँ ब्रह्मभूत कहा गया है ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्म के साथ तात्विक संबंध साधर्म हो जाता है मम साधर्म मागता त्विक संबंध होना ही मुक्ति है फिर सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में अपने आप को विलीन समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आत्मिक संबंध हो जाता है ज्ञानी तात्म मेमतम दक्ष सात्म्यथो मई आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति की प्राप्ति है ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग मुख्य है जड़ता का त्याग विवेक साध्य है विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर ताज्य वस्तु का संस्कार शेष रह सकता है जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं परंतु परम प्रेम की प्राप्ति होने पर वस्तु का संस्कार नहीं रहता क्योंकि भक्त जड़ता का त्याग नहीं करता प्रत्युत उसे भी भगवान का स्वरूप ही मानता है सदस्य हम अर्जुन परम प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है प्रत्युत श्रद्धा विश्वास साध्य है श्रद्धा विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है इसलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं उसे भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्ट नहीं होने देती प्रत्युत मुक्ति के रस अखंड रस को फीका करके परम प्रेम का रस अनंत रस प्रदान कर देती है संसार के संबंध से अशांति होती है इसलिए कर्मयोग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है ज्ञान योग में निजस्व रूप में स्थिति होने से अखंड आनंद मिलता है भक्ति योग में भगवान से अभिन्नता होने पर अनंत आनंद मिलता है भक्त माजाती या तत्व तथो मत्व विषते तदनंतरम उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है व्याख्या मैं जितना हूँ और जो हूँ यह बात सगुण ईश्वर की ही है क्योंकि यावन तावन तावान गुण में ही हो सकता है निर्गुण में कदापि नहीं याम्यश्चाश्मी का वर्णन सातवें अध्याय के तीसवें श्लोक में साधभूताधिद माम साधयज्ञम च ए विदु पदों से कर चुके हैं इससे सगुण की विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है यहाँ भक्त्या माम अभिजानाती पदों में भगवान को दृढ़तापूर्वक मानना संदेह रहित विश्वास ही उन्हें जानना है ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब ज्ञानोत्तर काल में भक्ति प्राप्त होती है तब उसमें तत्व से जानना ज्ञातवा और प्रविष्ट होना विषते ये दो ही होते हैं तर, दर्शन नहीं होते उनमें कोई कमी तो नहीं रहती पर दर्शन की इच्छा उनमें नहीं होती परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग से चलने वाले को तत्व से जानने और प्रविष्ट होने की के सिवाय भगवान के दर्शन भी होते हैं इसलिए ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम भक्ति की बात तो आती है पर दर्शन की बात नहीं आती जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति द्वार में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं ऐसे ही है विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर विषते एक हो जाते हैं अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं रहता सर्व सर्वकर्माण्यपिदा कुरो मद्यपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोती शाश्वतम पदम अव्यय मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है ख्या ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे तब वह अहमता ममता काम क्रोध आदि का त्याग करके ब्रम्ह प्राप्ति का पात्र होता है परंतु भक्त के लिए भगवान यह बताते हैं कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर है तात्पर्य कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता कारण कि वह अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है चेत साव मई सन्या मतपर बुद्धि योग्रित मित्त सततम भव चित्त से संपूर्ण कर्म मुझमें अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा व्याख्या पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा साधक के लिए दो ही मुख्य कार्य हैं संसार के संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना पूर्व श्लोक में आए मद पद में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की मुख्यता है और प्रस्तुत श्लोक में आए बुद्धि योग पद में संसार से संबंध विक्षेद की मुख्यता है एकमात्र भगवान का चिंतन करने से संसार से संबंध विखेद होकर स्वतः समता आ जाती है भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का ही हूँ इस प्रकार अहमता भगवान में हो जाएगी अहमता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही इस नित्य संबंध की विस्मृति हुई है इस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा मत चित सर्व मत प्रसादा तरष्यसी असचेत महंकारा नोश्यसी वि मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा व्याख्या साधक का काम केवल संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना है सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी तात्पर्य है कि उस कमी को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवार नहीं रहती प्रत्युत उसे दूर करने की पूरी जिम्मेवार भगवान की ही हो जाती है भगवान विशेष कृपा करके उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं जद अहंकार नोशिति से निश्चय स व्यवसायस्तेमोक्षती अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी व्याख्या भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तू मेरी प्राप्ति भी कर लेगा और सभी विघ्नों से भी छूट जाएगा परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं तो भगवान कहते हैं कि यदि तू मुझसे मेरी बात न सुने तो कोई दोष नहीं पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि मैं कर देता हूँ ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले यदि मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पसंद हो जाएगा कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूँ और एक प्रकृति लगाती है यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी छात्र प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी तो युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा फिर सब जिम्मेवारी तेरी होगी मेरी नहीं स्वभावन कौंते हे कुंती नंदन अपने कर्म से बधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू छात्र प्रकृति के परवस होकर करेगा व्याख्या भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा मेरी आज्ञा न मानने से तेरा अहंकार रहेगा जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा परंतु मेरी आज्ञा मानकर विहित कर्म करने से वह कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा जो प्रकृति के परवस नहीं होता जिसकी प्रकृति स्वभाव महान शुद्ध होती है ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है